ओम सोमा सगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृत गमय शांति शांति शांति सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्रा पश्य कच्चि दुखभाग् भवे ओं जननीं शं देवीं रामक जगदगुं पाद पद में तयोषित प्रणमामि मुहुर् मेरे समुख उपस्थित शास्त्र प्रेमी श्री राम कृष्ण भक्त माताओं और सज्जनों शास्त्र प्रेमी इसलिए कि कठोपनिषद वो नाम ही बताता है ये उपनिषद के संबंध में चर्चा होने वाली है और उपनिषद क्या कहता है ये अध्यात्म में जो प्रवेश करते हैं उन्हें मालूम होता है कि उपनिषद की बात बड़ी गहन गंभीर होती है और वो तो हमारे कुछ पल्ले पड़ता नहीं सामान्य जो साधक भक्त है वो इसी प्रकार सोचते हैं कि उपनिषद जो कुछ कहते हैं वो बहुत गंभीर बात कहते हैं और उपनिषद अभी हमको नहीं हम तो अपना ठाकुर का बचना मृत हमारे लिए अच्छा है इस प्रकार के बहुत बार भक्त लोग कहते हैं बात सही भी है एक प्रकार से और सही नहीं भी है दूसरे प्रकार से क्योंकि जब हम उपनिषद की कुछ चर्चा करेंगे उपनिषद को कुछ जानेंगे तब हमें समझेगा कि वास्तविक श्री राम कृष्ण या अवतारी पुरुष महापुरुष लोग सामान्य साधकों को जो कुछ कहते हैं उसका एक आधार होता है बिना आधार के नहीं होता और वो आधार होता है शास्त्र स्वामी जी कहते हैं और केरला में एक स्वामी जी है जिन्होंने श्री रामकृष्ण ने जो कुछ कहा है निश्चित वाक्य है निश्चयात्मक बातें उसके पीछे कैसे शास्त्र का आधार है पूरा मलयालम में उन्होंने प्रत्येक श्री रामकृष्ण के कोट के पीछे ये कहां का है कौन से उपनिषद का है भगवदगीता का है भागवत का है या और किसी पुराण का है इस प्रकार उन्होंने दिया है तात्पर्य क्या है क्यों वास्तविक ये लोग शास्त्र श्री राम कृष्ण कहते हैं ना सब ज्ञानी लोग एक ही प्रकार की बात कहते हैं क्यों क्योंकि सत्य एक है अलग अलग प्रकार से उसके जानने की विधि है उसको अलग अलग प्रकार से समझाया जाता है क्योंकि हम सब लोग एक प्रकार से नहीं समझते जैसे विभिन्न प्रकृतियां होती है खाने की इतनी चीजें क्यों है क्योंकि सबको अलग अलग भिन्न रुचियां हैं जो कुछ स्वाद है वो स्वादों में भी कितनी कमी अधिकता होती है जिसके अनुसार हम लोग खाते हैं उसी प्रकार ये ग्रहणशीलता भी हमारी अलग अलग होती है इसलिए शास्त्र भी विभिन्न प्रकार से बताते हैं ये उपनिषद का जो ज्ञान है अब उपनिषद क्या है उपनिषद हमारे वेदों में ही वास्तविक वेदों का जो कर्म कांड और ज्ञान कांड दो विभाग किया गया है इसलिए कि कर्म कांड साधकों के लिए है कि जो कुछ इस जगत में जिसको अभ्युदय कहते हैं अभ्युदय चाहते हैं, मतलब इस जगत का सुख भी चाहते हैं, और ऊपर स्वर्ग लोग आदि भी चाहते हैं, उन्नति भी चाहते हैं और यहाँ का सुख भी चाहते हैं, उनके लिए अभ्युदय है उनके लिए, लिए कर्मकांड है उसमें विभिन्न प्रकार के याग यज्ञ आदि की बातें कही गई है विभिन्न उपासनाएं बताई है विद्याएं बताई है कि जिसके सहायता सा, से साधक ऊपर उठ सकता है लेकिन शास्त्रीय मर्यादा को रख कर, स्वामी जी इसलिए ठाकुर के बारे में कहते हैं ठाकुर वेद मूर्ति थे अशास्त्रीय ठाकुर ने कुछ नहीं किया जो कुछ किया सब शास्त्रीय था सब ठाकुर के जीवन की जो बातें हैं वो शास्त्र में वर्णित या शास्त्रों के साथ मिलती है और श्रुति युक्ति अनुभूति किसी का भी ज्ञान तभी उसे मान्यता मिलती है तभी वो प्रतिष्ठित होता है जब उसे तीन की मान्यता मिलती है एक है श्रुति शास्त्र युक्ति तर्क और अनुभूति अनुभूति जो स्वयं की अनुभूति है अनुभूति जब शास्त्र और युक्ति के साथ मिलती है तभी वो अनुभूति सत्य मान, मानी जाती है और ठाकुर की सभी अनुभूतियां इसी प्रकार की थी अब शास्त्र क्या कहते हैं? मनुष्य जीवन में जब तक शास्त्र नहीं आते तब तक वो मनुष्य मनुष्य नहीं है तब तक वो प्राणी कहलाता है मनुष्य प्राणी लेकिन जब मनुष्य के जीवन में शास्त्र आते हैं तभी उसकी संज्ञा बदलती है तब वो साधक बन जाता है मुमुक्षु हो जाता है और वो एक दूसरी दिशा में जाने का प्रयास करता है चाहता है और उसे दिशा देने का काम करते हैं हमारी श्रुति या शास्त्र जिसे हम कहते हैं अब हमारा जो हिंदू धर्म है आज जिसका नाम हिंदू धर्म है हमारा सनातन धर्म है सनातन धर्म का आज नाम है हिंदू धर्म हिंदू धर्म का हम प्रस्थान त्रय मानते हैं कि हमारा आधार क्या है ब्रह्म सूत्र है उपनिषद है और भगवदगीता है और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे सभी जो बड़े आचार्य हो गए शंकराचार्य मध्वाचार्य और श्रीधराचार्य और रामानुजाचार्य द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत तीनों के आचार्यों ने इन तीनों ग्रंथों पर अपने भाष्य लिखे हैं। तो ये जो आधार है हमारा हिंदू धर्म का जिसे हम कहते हैं कि स्मृति स्मृति शास्त्र श्रुति शा, शा, शा, शास्त्र ये इसीलिए आए हैं कि ये हमें मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मनुष्य यहां उत्पन्न क्यों होता है आता क्यों है और उसे कैसे जीना है उसे कैसे जीना है आख पर आ रहे हैं, उसे कैसे जीना है ये शास्त्र बताता है शास्त्र समझाता है उसे और इसलिए वो जीने की जो विधि है शास्त्रीय मर्यादा का पालन करते तभी वास्तविक सही ज्ञान उसके जीवन में प्रकट होता है अशास्त्रीय रीति से नहीं होता लेकिन पहले शास्त्र में श्रद्धा विश्वास आनी चाहिए इसीलिए कि हमारे यहां मान्यता है जब तक मनुष्य के हृदय की कुछ शुद्धता नहीं होती हृदय की जब तक थोड़ी शुद्धि नहीं होती तब तक वो शास्त्रों पर विश्वास करना नहीं सीखता जैसे श्री राम कहते हैं वैश्नामृत में अरे थोड़ा हृदय शुद्ध हुए भी ईश्वर है इस पर विश्वास नहीं आता लोग तर्क करते हैं ईश्वर की आवश्यकता क्या है तो थोड़ी हृदय की शुद्धता लगती है उसी को हम कहते हैं कि वो साधकत्व जीवन में आता है और जब मुमुक्षा थोड़ी आती है कि क्यों करना है क्या करना है ये क्यों जब जीवन में आता है तब हम शास्त्रों की तरफ मुड़ती हैं या कुछ हाइयर ये मनुष्य प्राणी ये संज्ञा से हम ऊपर उठने का प्रयास करते हैं हमारे शास्त्र कहते हैं कि वास्तविक ये सृष्टि का नियम है जो चीज जहां से आई है वो वही जाती है और इसका आधार यह है ये सृष्टि कहां से आई है सृष्टिशास्त्र कहते हैं सृष्टि आई है ब्रह्म से ऊर्ध् मूल मधस्कम अश्वत्थम प्राहरव्यम आपने गीता में पढ़ा है कि ब्रह्म ऊर्ध् मूल ही सृष्टि कैसी है जिसका मूल ऊपर है सामान्यतया दिखता क्या है मूल नीचे रहता है लेकिन ये सृष्टि कैसी है ऊर्धम मूल ऊर्ध् का तात्पर्य क्या है ब्रह्म हमारा सिर जो है ब्रह्म भूमि सबसे तो सब श्रेष्ठ कहते हैं हम मूल आधार स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्रार ये जो सहस्रार है जहां वास्तविक कहते हैं कि समाधि में जो योग की भाषा में कहते तो कुंडली शक्ति जब यहां से यहां पहुंच जाती है सहस्रार में तब समाधि लगती है पूरा ज्ञान हो जाता है और ये शरीर उस समय जीव छोड़ देता है या ब्रह्मरंद्र से ही उसके वो एकत्व को प्राप्त हो जाता है या वेदो ये योगियों की भाषा में आत्मा जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है अलग अलग प्रकार से समझाते हैं लेकिन वो कहाँ है हमारा जो वास्तविक मूल स्वरूप है हम कहते हैं मनुष्य इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग ठीक है हमारे बुद्धि है हम सोच सकते हैं उसको हम बहुत महत्व देते हैं वो सबसे ऊपर है ऊर्धमूल मधस शाखा में जो कहा गया है कि यह ब्रह्म से सृष्टि आई है और यह सृष्टि फिर जाति कहां है यह फिर से ब्रह्म में हो जाती है बहुत बड़ा हमारे शास्त्रों ने निर्णय किया बहुत बड़ा समय लगता है लेकिन यह इसी प्रकार देखा जाता है यह सब चीजों की जो प्रकृति है वो वही है और फिर उसका स्वरूप कैसा है शास्त्रों ने उसका स्वरूप वर्णन किया है वह है सत स्वरूप चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप माने सृष्टि के मूल में अगर सत है, चित्त है आनंद है और वही वहीं से ये सृष्टि आई है तो वो मूल के जो उसके गुण रूप विशेष विशेषता है वही सब सृष्टि में भी है और हम लोग देखते हैं ये सृष्टि में जो वैचित्र होता है हम विविधता में सुख ढूंढते हैं हम सुख चाहते हैं हम जगत में क्यों रहते हैं जगत में हमारे सब जो कुछ प्रयास करते हैं क्यों करते हैं सुख के लिए तो कहते सबसे बड़ा सुख मनुष्य को तब भी मिलता है जब वो जहां से आया है वहां पहुंचेगा उसी को हम कहते हैं स्वरूप ज्ञान हम कहां से आए हैं जहां से आए हैं वहीं पहुंचना पे जब हम पहुंच जाते हैं क्योंकि उसका स्वरूप ही है सचित आनंद आनंद स्वरूप है चित स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है ये जानना हमारे स्वभाव में ही है हम अभी भी जानते हैं कि मैं हूं यह ज्ञान है मां ने यहां तक कहा है जब हम कहते हैं कि कोई सब शून्य हो गया है माने बेहोश हो गया है बेहोश बाहर की दृष्टि से वो जो बेहोश रहता है भीतर भीतर उसे सब समझते रहता है बोल नहीं सकता अपने महाराज थे यहां भोपाल में जिन्हें बहुत बड़ा स्ट्रोक आ गया था और वो करीब आठ एक महीने सेवा प्रतिष्ठान में रहे कुछ बोल नहीं सकते थे कुछ नहीं और केवल देखते थे ऐसे बस सतीश महाराज जो सेक्रेटरी थे वहां के दो तीन साल रहे मैं उन्हें देखने के लिए सेवा प्रतिष्ठान गया था और उनके साथ बड़ा प्रेम का संबंध था अच्छा हम लोग साथ साथ बहुत जगह गए थे युवा सम्मेलन वगैरह हमने लिए थे अब बोल नहीं सकते केवल ऐसे हैं सब वाणी नहीं है ये नहीं है। मैंने वो सुनते हैं कि नहीं ये करते मैंने उनके ऐसे शरीर में हाथ लगाया और कहा सतीश महाराज मैं जो कुछ बोल रहा हूं आपको अगर समझता होगा ये मेरा कहना तो थोड़ा पैर हिला देना जो पैर हिला सकते हो या शरीर का जो हिस्सा हिला सकते हो उसे थोड़ा हिला देना अरे ऐसा करके कुछ बातें उनसे की और उनके आंख में आंसू आ गया देखा मैंने कि उनको उनको समझ रहा है सब और उन्होंने बराबर जो पैर हिल सकता था उसे थोड़ा सा हिलाने की कोशिश की हिलाया थोड़ा मैंने ये समझ गया कि बाहर से तो कोई होश नहीं है लेकिन अंदर से सब समझ रहा है उसे यहां तक कि जब हम बेहोश रहते अभी तो शास्त्र ने इन्होंने सब प्रूव कर दिया है कि हम गर्भ से ही माता के गर्भ में ही हम सब समझते हैं प्रूव कर दिया है अभी तो। वो जो वाली बात बताते हैं अभिमन्यु की वो सत्य है उसने वही सुन लिया था अष्टावक्र अपने माता के गर्भ में थे तभी से उन्होंने हूं हूं करना शुरू कर दिया था मने कितनी सूक्ष्म अवस्था से जीव जानता है क्योंकि जो जानने वाला होता है वही हमारा स्वरूप है देगा तात्पर्य ये शरीर ये तो ऊपर आवरण है है और स्वरूप का ज्ञान स्वरूप के संबंधी वर्णन स्वरूप को कैसे पाना इसके अलग अलग प्रकार से व्याख्या या चर्चा ये उपनिषदों ने की है स्वामी विवेकानंद जी ये कठोपनिषद को विशेष प्रेम करते थे क्योंकि इसमें थोड़ा विस्तार से और अच्छी प्रकार से कहा गया है ये कठोपनिषद में मैंने कुछ कुछ उपनिषद तो इतने ये होते हैं कि संक्षेप में बिल्कुल एक मांडव उपनिषद है बस दस बारह मंत्रा मंत्र है बारह मंत्र में उन्होंने पूरा ब्रह्म का वर्णन कर दिया है अब अब उसको वो समझाना पड़ता है समझना पड़ता है और इसलिए फिर उस पर उस पर गौड़ाचार्य ने कारिकाए लिखी है बहुत बड़ी कारिकाएं लिखा है सब समझाया एक एक क्योंकि वो बहुत संक्षेप में उन्होंने कहा था उपनिषद ने बहुत संक्षेप में कहा है और जो ज्ञानी होते हैं वो ही उसको अर्थ ढूंढ के शंकराचार्य ने इतनी कॉमेंट्री की है इसलिए हम ये सब समझ रहे हैं शंकराचार्य जी हमारे लिए कितना आसान कर दिया है ये दस उपनिषद पर शंकराचार्य ने आचार्य ने कॉमेंट्री लिखी है उसमें से कठोपनिषद भी है तो ये कठो जो है ये कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा का उपनिषद है चार वेद है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद तो ऋग्वेद में कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद दो हिस्से है उसका है जो कृष्ण यजुर्वेद है उस उस उसकी शाखा का यह उपनिषद है और इस इस उपनिषद में एक आधार लिया गया है एक उपाख्यान लिया गया है और वो उपाख्यान के माध्यम से ये जो तत्व ज्ञान यानी आत्मज्ञान करने की विधि फिर यह आत्मज्ञान किसे होता है साधक को होता है तो साधक कैसा होना चाहिए साधक क्या है साधक का वर्णन फिर ये मार्ग में कैसी बाधाएं आती है उसका वर्णन साधक को कैसे योग्यता प्राप्त करने के लिए कौन सी कौन सी बातें आवश्यक है कौन सी उसे अर्जित करनी है कौन सी टालनी है इसकी बात इसके बारे में जिसके हम अधिकार कहते हैं यह सब बातें और वो उसे कैसे ज्ञान की तरफ न जाने के क्या मार्ग है? कौन सी वो बातें है व्यवधान है जिसके कारण वो इस ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकता डिफिकल्टीज ये क्या है यह प्रलोभन जो मर्यादाएं है काम क्रोध लोभ ये तीन बड़ी प्रवृत्तियां है जो मनुष्य को सही दिशा में जाने नहीं देती हम देखेंगे यहां श्रेय प्रेय बोल के बताएंगे कि मनुष्य में कैसे एक तो वो चाहता है कुछ तो चाहने से एक चीज मिलती है और दूसरी उसके कल्याण करने वाली चीज होती है अच्छा तो लगता है लेकिन अपकार करता है तो उसको कहा है प्रेय बात बाद में हम उसके देखेंगे लेकिन जो कल्याण करने वाली चीज होती है वो अच्छी लगे या नहीं लगे लेकिन वो कल्याण करती है उसको करते है कहते हैं श्रेय तो इसका भी वर्णन उपनिषद में आता है तो यह बाकी उपनिषद में नहीं आता लेकिन इस उपनिषद में एक कठोपनिषद में विस्तार से कहा गया है इसलिए ये उपनिषद बड़ी सरल है और भगवत गीता के साथ कुछ कुछ बातें मिलती जुलती है इस उपनिषद की और विस्तार से बताया गया है तो साधक इस उपनिषद के आधार से उपनिषद का जो अंतिम तत्व जो तत्व जिज्ञासा जिसमें कहा गया है कि ज्ञान कांड में उपनिषद सब ज्ञान कांड में आते हैं माने जहां कर्म कुछ नहीं है केवल ज्ञान वो कहा उत्पन्न होता है ज्ञान अपने भीतर ही उत्पन्न होता है वो हृदय में जगता है और हृदय में ही उसे हम जानते हैं अब हृदय में ही हमारा अंतक हृदय को हम अंतक करण भी कहते हैं अंतक करण में चार बातें होती हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार तो ये यह यहां ही हमारी जो एक विशिष्ट जानने की जो एक फैकल्टी है जिसको अंतक करण कहते हैं उसमें वही ये ज्ञान समझा जाता है यही बहुत बार हम यहां बुद्धि बुद्धि करके उठते यहां यहां ब्रेन है हमारा जरूर यहां ब्रेन है लेकिन जो बोध बोध स्वरूप वो यहीं पर है ठाकुर बार बार कहते हैं ना क्य जब हम कहते हैं कि यहां से यहां ध्यान करना अच्छा क्यों क्योंकि ईश्वर का ईश्वर का स्थान कौन सा है हमारे शरीर में हृदय हृदय ही वह स्थान है जो आत्मा की सीट है तो हमें यहीं उसका बोध होता है यहीं हम उसका विवेक भी करते हैं मनुष्य अभ्युदय पहले चाहता है अभ्युदय चाहता है लेकिन वह जब अभ्युदय में विभिन्न प्रकार से कुछ करता है और ब्रह्मलोक तक चला जाता है लेकिन ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी जब क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति गीता ने कहा है जब अपना पुण्य कर्म खत्म हो जाता है तो उसे पुनः आना आना ही होता है और ये बार बार आने जाने से वो ऊब जाता है जीव मतलब कब तक जाऊं सब देख लिया और ये के अंदर ये जिज्ञासा आज नहीं तो कल स्वामी जी कहते हैं कि कभी आज नहीं तो 50 कल्पों के बाद में 100 कल्पों के बाद में लेकिन प्रत्येक जीव में ये उठना ही है और उसे अपने स्वरूप तक पहुंचना ही है हां लेकिन जो जल्दी जैसे मां ने कहा है एक शिष्य को अपने जब ध्यान की क्या आवश्यकता है बोले कोई आवश्यकता नहीं कोई आवश्यकता नहीं बोले खाने की सब चीजें तुम्हारे पास रखी हुई है तुम्हें लेनी है और खानी है जो जल्दी लेगा और खाएगा उसका पेट जल्दी भरेगा एक समय आए गई तुम कब तक टालोगे खाना खाना ही पड़ेगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा लेकिन जब भूख ज्यादा सतह आएगी तुम खाओगे लेकिन जिसका समय पर जिसने अपना ले लिया उसे समय पर खाना मिल जाता है जो थोड़ा आलस करता है उसे बाद में मिलता है लेकिन जो तो अति आलस करता है उसे भी मजबूरी ने खाना ही पड़ता है फिर मैंने ये समाज क्योंकि हमें यह स्वरूप में पहुंचना है स्वरूप में पहुंचना यह हमारी आवश्यकता है एक समय हमारी आवश्यकता हो ही जाती है इसलिए ये कठोपनिषद हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार पहुंचाया उपाख्यान के माध्यम से समझाता है अब उपनिषद थोड़ा बड़ा भी है इसमें काफी दो अध्याय है और दो अध्याय में प्रथम अध्याय में एक दो तीन तीन वल्लियां हैं दूसरे अध्याय में भी प्रथम वल्ली द्वितीय वल्ली तृतीय वल्ली इस प्रकार दो अध्याय और छह वल्लियां हैं अब थोड़ा फास्ट ही जाना पड़ेगा और एक हमारी पहचान हो जाएगी हम कठोपनिषद विस्तार से ज्यादा चर्चा नहीं कर सकेंगे क्योंकि ऐसा करने गए तो एक दो श्लोक में ही ये कठोपनिषद का वहां आश्रम में हम क्लास चलाते थे तो मैं संडे क्लास लेता था वहां तो ये आठ महीने क्लास चला था हर रविवार एक घंटा हाँ ये इतना विस्तार से इसका एक एक श्लोक एक एक घंटा आराम से चला जाता इतना इसमें मर्म भरा हुआ है लेकिन हम उस प्रकार से तो नहीं देखेंगे लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और एक एक श्लोक पढ़ते और उसकी हल थोड़ी व्याख्या पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे मतलब इतने इसमें क्या क्या है ये आप लोगों को समझ जाएगा और फिर शांति से आप लोग इसे कभी ये कठोपनिषद आप गीता प्रेस गोरखपुर की भी किताब है अपने रामकृष्ण मिशन ने भी उसको पब्लिश किया है आप थोड़ा पढ़ सकते हैं अपने लिए जो आपको अच्छा लगेगा वो तो आज परिचय करेंगे तीन दिन में एक एक घंटे में पूरी उपनिषद तो हो नहीं सकती लेकिन इसमें क्या है ये हम देखने का प्रयास करेंगे जैसे हर उपनिषद का एक शांति मंत्र होता है शुरुआत वैसे इस कठोपनिषद का भी शांति मंत्र शांति पाठ है उससे हम इसकी उपनिषद की शुरुआत करते हैं तो हम सभी इसको हम रिपीट करेंगे मैं कहूंगा आप लोग रिपीट करेंगे ओम सहनावतु सहनौ भुनक तू सहवीर करवा वह तेजस्वीनावधि तमस्तु मा विद्विषावी ओम शांति शांति शांति हमारे यहाँ ये शिष्य परंपरा से ज्ञान सब दिया जाता था तो एक ज्ञान देने वाला एक ज्ञान लेने वाला अब इसलिए इस प्रकार किया है कि ये जो हो रहा है ये पाठ हो रहा है हम ये एक मिलजुल कर सामूहिक हमारा ये पाठ हो रहा है ये हमें सबको हमारे सबके लिए ये मंगलदायक हो और ये अपना प्रभाव हम हमें छोड़े इसलिए इस प्रकार के एक एक एक मंत्र होता है कुछ मांडुक्य का भद्रम करने भी है शांति मंत्र इसका सहनावतु है वह परमात्मा हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे हम दोनों का साथ साथ पालन करे हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करे हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो हम द्वेष न करे देखिए हो सकता है अरे मुझे कैसे नहीं समझा उसी को क्यूँ समझा या उसको ठीक नहीं समझा उसको लेकर हम झगड़ा ना करें यह सब प्रार्थना है और सब प्रार्थना करके तब कहीं ये ज्ञान हमारे यहां ठीक ठीक दृष्टि से धारण होता है और त्रिवृत ताप की शांति हो आध्यात्मिक अधिभौतिक आदिदैविक तीन प्रकार की जो या मनुष्य के जीव, जीवन में आती है और तीनों की शांति हो मतलब ये तीनों भी हमें तकलीफ न दे और हमारे जो शास्त्र पाठ्य शास्त्र चर्चा है हम जो करना चाह रहे हैं इसे सफल बनाए इस प्रकार हो गई अबला अध्याय प्रथमा वल्ली पहली वल्ली शुरू होती है ओम उन्न वाजश्रव सह सर्वे नचिकेता नाम पुत्र आस प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल के इच्छुक वाजश्रवा के पुत्र ने विश्वजीत यज्ञ में अपना सारा धन दे दिया उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध पुत्र था अब ये एक जैसे मैंने कहा कि उपाख्यान के माध्यम से ये उपनिषद हमें समझा रहे हैं ये ये उपनिषद की हमें एक बात ध्यान में रखनी है उपनिषद अभ्यास से क्या होता है या उपनिषद का ज्ञान जानने से इसका लक्ष्य क्या है इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि हमारे जीवन को शास्त्र के आधार पर बैठा मतलब जो हमारा एक मनुष्य प्राणी वाला जीवन था वो शेष समाप्त हो जाए मनुष्य प्राणित्व से हम ऊपर उठकर शास्त्रीय मनुष्य होकर अब शास्त्र ने जो लक्ष्य दिया है उसमें बैठने के लिए हम जाएं उसके लिए हम तैयार हो जाएं वो एक पहला इसका है और दूसरा है कि जब हम शास्त्र के आधार पर ऐसे शास्त्र को जानकर जब हम यहाँ पर जीते हैं और हमारी जो इच्छाएं भी है और हम कुछ करते हैं तो इच्छाओं से हमें तृप्ति मिलती है हमारी कामनाओं की तृप्ति होती है जब उसे शास्त्रीय आधार पर हम कामनाओं को प्राप्त करते हैं कुछ इच्छाओं से तो हम जीते हैं इच्छाओं से तो कुछ कर्म करते हैं लेकिन अगर हम उसको अशास्त्रीय विधि से करते हैं तो तृप्ति नहीं मिलती करते ही जाओ करते ही जाओ पेट भरता ही नहीं छूटता ही नहीं लेकिन जब शास्त्रीय आधार पर हम करते हैं तो उससे तृप्ति होती है इसलिए जीवन में शास्त्र आना बहुत आवश्यक है और दूसरा है कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते ये करते से हमें हमारा हमेशा हमारा लक्ष्य वो जीवन का जो श्रेष्ठ ध्येय है श्रेष्ठ ध्यय है वो जो उपनिषद ने दिया है हमारा ध्यान उसी में रहता है हमारे मन में अपने आप उसकी वो एक उच्च चिंता धारा बहने लगती है और हमें समझता है कि अरे इसका लक्ष्य हमारा वो है और वो लक्ष्य ये हमारे जो दो शरीर है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इनके परे है तो हमें इन दोनों के लिए नहीं जीना है यह एक बहुत दृढ़ हो जाता है मन में माने जो लक्ष्य है हम इस संसार में जीते हैं दो शरीरों के लिए स्थूल और सूक्ष्म शरीर के लिए तो उससे अंदर जाने के लिए हमें यह शास्त्र पाठ ये शास्त्र चर्चा और शास्त्र का ज्ञान हमें सहायता करते हैं फिर हमारी जो कामना ही मुख्य शत्रु है ये कामना हमारी सामान्य कामना से ये शास्त्रीय कामना हो जाती है शास्त्र के आधार पर हो जाती है और जीवन में तृप्ति का जब बोध आने लगता है तब अपने आप हमारे जीवन में एक शांति आने लगती है ये भी इसका एक बहुत बड़ा मैं प्रयोजन है शास्त्र पाठ का प्रयोजन क्या है शास्त्र पाठ करने से हमारी कामनाएं नियंत्रित हो जाती है उन्हें एक विशिष्ट दिशा मिलती है अन्यथा जब शास्त्र जीवन में नहीं रहता तो वो अनियंत्रित हमारी कामनाएं वासनाएं रहती है लेकिन जीवन में शास्त्र जब आ जाता है तो हमारी कामनाएं नियंत्रित हो जाती है जैसी ये थोड़ी हमारी कामनाएं नियंत्रित होती वैसी जीवन में शांति का अनुभव आना शुरू हो जाता है और उससे क्या होता है हम शास्त्र में और गहराई से गहराई से जाना शुरू कर देते हैं तो यहां शुरुआत में कहते हैं कि यह एक वाजेशा नाम के एक गृहस्थ थे और उनके एक नचिकेता नाम का प्रसिद्ध पुत्र था अब इसके भी डिटेल से उन्होंने दिया है कि वो आ, इनका नाम वाजेशवा कैसे हुआ क्योंकि इनके पिताजी ने बहुत अन्नदान वगैरह आदि किया था इसलिए उनको वाजेशवा नाम मिला था और उनके पुत्र वाजश्रवस के पुत्र करके ये वाजश्रवा हो गए ऐसा कहा गया फिर इनके ये पुत्र था फिर कहते दूसरे इसमें तह कुमार संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सोमन जिस समय दक्षिणाएं ले जाई जा रही थी उसमें यद्यपि अभिवक कुमार ही था श्रद्धा का आवेश अब ऐसी देखिए इतने, ये भी थोड़ा संक्षेप नहीं है सब अभी विस्तार में हम जानते हैं तब विस्तार करने को समय नहीं इसलिए ये वाजेशा यज्ञ कर रहे थे कि इन्होंने एक विश्वजीत नाम का यज्ञ शुरू किया था और पुत्र था इन्होंने विश्वजीत नाम का यज्ञ शुरू किया और यज्ञ करके वो यज्ञ की एक एक ये होती है विधि होती है जिसमें अपने सर्वस्व का दान करना होता है अब इन्होंने जब यज्ञ तो पूरा किया अब दान देने का समय आया तो अपने पुत्र के लिए जो नचिकेता नाम का पुत्र था इनका वो पुत्र के लिए अच्छी अच्छी गाय उस समय तो धन धन गोधन था गाय दी जाती थी वो जो यज्ञ के जो पूर्ण करता होते या दूसरे यो यजमान होते जिनको दिया जाता सब गोधन ही दिया जाता था इसको 12 गाय इसको 16 गाय इसको 6 गाय इसको 4 गाय ऐसे ऐसे उसका प्रमाण था उस पर अगर बांटते थे तो इन्होंने क्या किया इन्होंने अच्छी गायों के लोभ से अपने पुत्र के लिए रख दी थी और सब देने वाली जो गाय थी वो उन्होंने गलत गाय ऐसी निकाली थी ये सब देख के उनका जो पुत्र था उसके अंदर वो पुत्र की उम्र के बारे में चर्चा की थी इन्होंने कहा है वो पुत्र से सोलह के बीच में उसकी कुछ उम्र थी मैंने समझ थी उसमें और लेकिन वो अच्छा अधिकारी था तो उसने देखा कि पिताजी ने तो सर्वस्व का दान करना है और इन्होंने तो मेरे आसक्ति से अच्छी अच्छी गाय निकाल के रख दी और इन्होने क्या किया है नचिकेता वो देखता है उसे आता है पीतोदका जगद त्रुणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नामते लोका तान सच्छती जो जल पी चुकी है जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है जिनका दूध भी दुह लिया है जिनमें प्रजनन शक्ति का भी अभाव हो गया है ऐसे गावों का दान करने से वह दाता आनंद शून्य लोग को जाता है ये विवेक उस बालक के अंदर आया उसने देखा मेरे पिताजी ने बूढ़ी बूढ़ी गाय जिनमें कभी जिन्होंने पूरा जो भी घास खाना खाना हो गया है माने अब उनका उपयोग केवल बस रहना है और उनको ऐसे गायों को हम रखते हैं केवल बस तो ऐसी गाय दूध नहीं देती उपयोग की नहीं है तो ऐसी गायों का दान दिया ये किसी के काम में नहीं आएगी ये तो उचित नहीं है और इस प्रकार का दान देने से तो मेरे पिता कहीं नरक में जाएंगे आनंदा नाम थे लोका जहां आनंद नहीं निरानंदा नाम के लोक में जाएंगे मेरे पिताजी और इनके अंदर जो श्रद्धा का भाव आया था नचिकिता का वो सोचने लगा वो सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए और फिर उसने निश्चय किया कि नहीं उचित नहीं है पिता का कल्याण करना चाहिए क्योंकि मैं सत्पुत्र हूं और मैं इतना गया भीता भी नहीं हूं मैं हाँ उत्तम पुत्र भले भी नहीं हूँ लेकिन मैं मध्यम तो हूं मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ लेकिन एकदम कनिष्ठ एकदम यह नहीं हूं मुझे कुछ तो समझता है और पिता का कल्याण हो यह तो मुझे करना चाहिए इसलिए स होवाच पितरम तत् कसम दास्यसी द्वितीय तृतीय तम होवा च ददामि इति ददा अब इसने क्या किया इसको मालूम था कि मेरे लिए पिताजी ने अच्छी गाय निकाल के रखी है लेकिन यह तो गलत है तो पिताजी को वो पूछा कि देखो उसने विचार किया कि पुत्र भी तो पिता का धन है मैं भी तो मेरे पिता की संपत्ति हूं और पिताजी को वो जो गलत काम किया उससे बचाने के लिए वो पिताजी से कहता है पिताजी आपने मुझे किसको दान किया पिताजी ने पहले ध्यान नहीं दिया फिर से पूछा पिताजी आपने मुझे किसको दान किया अब वो थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे दो बार उन्हें टाल दिया तीसरे बार फिर से जब उसने पूछा, पिताजी, आपने मुझे दान किया? तो जैसे हमारे यहां कभी कहते जाना मर ना ऐसे उस पर जा मैंने तुझे यमराज को दिया जामराज ऐसा पिताजी ने बोल दिया मैंने तुझे यमराज को दिया बोल दिया अब जैसा इन्होंने मृत्यु तम ददामी वे माने यमराज मैंने तुझे मृत्यु को दिया मैं तुम मृत्यु को तुम्हें देता हूं इस ऐसा कह दिया अब नचिकता सोचने लगा कि मैं मैं तो मध्यम हूं बहुना में भी प्रथम मध्यम कि कर्तव्य कर मैं तो मध्यम हूं मैं तो खूब उत्कृष्ट भी नहीं हूं लेकिन एकदम कनिष्ठ ऐसा भी नहीं हूं कुछ लोगों से मैं श्रेष्ठ भी हूं और बहुत लोगों के आगे हूं कुछ लोगों के पीछे भी भले ही मैं हूं लेकिन मैं हूं तो अब ऐसे मुझे क्या करना चाहिए अब यम का ऐसा कौन सा कार्य होगा कि जिसले पिताजी के मुंह से ऐसे शब्द निकले मेरे लिए मैं क्या कि यमराज को प्राप्त यम यमराज के पास मैं जाऊं और फिर अनुपश्यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्य मर्ह पश्य ते जायते पुनः अब वो कहता है जिस प्रकार पूर्व पुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिए तथा जैसे वर्तमान कालीन अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिए मनुष्य खेती की तरह पकता है वृद्ध होकर मर जाता है और खेती की भांति फिर उत्पन्न हो जाता है देखिए ये बालक है लेकिन इस उपनिषद के इस उपाख्यान से दिखाना है कि बालक की सोच कैसी थी वो पिता को तो पहले कहता है आपने मुझे किसको दिया जब कह दिया कि मृत्यु को दिया तब अरे तो उसने पूछा ठीक है मैं मुस्ती को तो अब तक वो जग गए अरे मैंने क्या कह दिया अब पछताने लगे कि मैंने तो गलत कह दिया मैंने उसे नहीं कहना चाहिए था लेकिन मेरे मुंह से शब्द तो निकल गए ऐसे और ये बालक भी तो पक्का साधक है मुमुक्षु है और सच्चा अधिकारी है तो वो अपने पिता को क्या कहता है कि देखो मुझे आचरण तो वही करना है जो श्रेष्ठों ने किया है हमारे यहाँ की रीति क्या है रीति रीति चली आई प्राण न ये है हमारी मने मने आज्ञा आज्ञा है है तो तो मुझे पालन करनी है। पिता की तो सबसे श्रेष्ठ उसका तो उल्लंघन किया ही नहीं जा सकता तो मुझे तो पिता की आज्ञा का पालन करना ही है और बोलते तो फिर देखा भी उसमें विशेष क्या है जैसे कोई खेती कुछ अनाज उगता है और वो पेड़ मर जाता है सभी की तो गति वैसी ही मरती है मनुष्य भी एक दिन पैदा होता है उत्पन्न होता है एक दिन मर जाता है पुनः जन्म लेता है पुनः मर जाता है तो उसकी इतनी चिंता क्या है आपने कोई बात नहीं मैं जाऊंगा यमाराज के पास ऐसा करके वो पिता को अपने समझाता है कि जो हुआ आपने कह दिया कुछ तो कार्य होगा कुछ तो कारण होगा इसलिए आपने ऐसा कह दिया पिता भले ही अभी पछता रहे है लेकिन उनके मुंह से निकल गया है एक बात हमारे ओंकारेश्वर के महाराज ने कही थी बड़ी सुंदर बात उन्होंने कहा देखिए हमारे पुराणों में कुछ बातें आपको ऐसे मिल जाएगी कि देवताओं ने ऐसा किया ऋषियों ने कुछ गलत काम किए या उनका पतन हुआ लेकिन कहीं दिखा दीजिए कि हमारे ऋषियों ने झूठ बोला झूठ बोलने का उदाहरण नहीं मिलेगा आपको सत्य सत्य को पकड़ते थे मने ये जो वाणी का ठाकुर कहते हैं ना सत्य कलियुग की तपस्या है क्यों क्योंकि ये सत्य के आधार पर ही हमारे यहां झूठ झूठ हमारा ये नहीं है स्वभाव नहीं है सत्य ही हमारा स्वभाव है इसलिए सत्य से ही हम ये सत्य से हम उसमें जा सकते हैं वो सत्य में जा सकते हैं जो वास्तविक सत्य है ये आभासात्मक सत्य है लेकिन ये आभासात्मक सत्य के पीछे दूसरा सत्य कौन सा है वो सत्य सत्य है जो ब्रह्म है ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म सत्य क्यों है क्योंकि वो अस्थि स्वरूप है वो नास्ती नहीं है और इसीलिए हम लोग मैं नहीं हूं ऐसा कभी सोच नहीं सकते कभी नहीं सोच सकते हाँ हम ये भले ही कहते हैं मेरा शरीर नहीं रहेगा लेकिन मैं रहूंगा क्यों मैं नहीं रहूंगा ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते हम क्योंकि वो हम अस्थि स्वरूप ही है हमारा स्वरूप ही अस्थि है मैं मर जाऊंगा छोटे छोटे बच्चे भी बोलते कभी लेकिन मैं रहूंगा मैं मर जाऊंगा तब मैं ऐसा करूंगा वो बिना समझे बोलता है बच्चा बिना समझे बोलता है लेकिन हम भी अगर सोचे तो हम अपने को एकदम पू वाइड जीरो निल, ऐसा सोचो सोच ही नहीं सकते ये बेहोशी में हम कह सकते हैं, लेकिन बेहोशी में भी होश रहता है भीतर ही भीतर क्यों क्योंकि हमारा स्वरूप अस्थित स्वरूप है कहने का तात्पर्य की नचिकेता पिता के शब्द को वैसा ही ग्रहण करता है जैसा उन्होंने कहा और यमराज के पास जाने को और कहा गया है कि वो अपने अधिकारी था पुण्य प्रभाव से सदैह वही यमराज के पास पहुंच जाता है फिर कहते हैं वैश्वानरह प्रविशत्य तिथि ब्राह्मणो गृहान तस्वीत शांतिम कुरंती हर वैवस्वतो तो ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही घरों में प्रवेश करता है साधु पुरुष उस अतिथि की यह अर्घ्यपाद्य दान रूपा शांति किया करते हैं अतः है विवस्वत इस ब्राह्मण अतिथि की शांति के लिए जल ले जाइए अब यहाँ उपाख्यान शुरू होता है ये भी तीन चार दो तीन श्लोकों में यहाँ तक लाए अब कथा ऐसा ऐसा कहती है ये उपाख्यान की यह यमराज के घर जब गया तो यमराज ब्रह्मलोक चले गए थे और इन्होंने कहा मैं तो यमराज जी को मुझे दान दिया है और किसी को मैं कुछ तो लेकिन यमराज के वहां द्वार पर जब गए तो बाकी लोगों ने कहा यमराज के दूसरे दूतों ने और बात के लिए ये जो अधिकारी थे कि आइए अब ये ब्राह्मण पुत्र है कहा कि तुम ऐसे आए हो तो हमारे यहां अतिथि होकर आए हो ऐसे बिना खाए पिए कैसे रह सकते उन्होंने कहा नहीं मैं जिस कार्य से आया हूं उसी वो पूरे किए बिना मैं कैसे आ सकता हूं मैं उनसे पहले मिलूंगा और यमराज नहीं आए थे तो वो द्वार पर ही नचिकेता वहां खड़े रहे अब तीन दिन के बाद यमराज अपने ब्रह्मलोक से लौटे आए तब उन्हें बताया गया मंत्रियों ने बताया उन्हें कि देखो ये अतिथि आया है तीन दिन से और देखो ये बड़ा तेजस्वी है ब्राह्मण पुत्र और ये अतिथि हमारे यहां अतिथि देवो भवो की हमारा धर्म हमारा जो शुरुआत मानी शुरुआती यहां से होती है मातृदेवो भव पितुदेव भव अतिथि देवो भवो, भवो अतिथि का इतना बड़ा सम्मान है क्यों कि हमारे यहां सब एक से एक तपस्वी लोग थे अतिथि के अवज्ञा हो जाने से गृहस्थ का अमंगल होता है और वो कैसा भी कैसा भी अमंगल हो सकता है इसलिए अतिथि को शांत करना तृप्त करना स्वामी जी की कहानी वगैरह आई है वो अतिथि को दान देकर उन चार लोगों ने कैसे प्राण दे दिए थे वो एक मुंग की कहानी है स्वामी जी के कर्मयोग में उसका तात्पर्य क्या है कि अतिथि को हमारे यहां इतना पूज्य माना जाता है और यमलोक में जब ये नचिकता पहुंचा है तो यहां पर भी आ, उन्होंने बताया यमराज को कि इसको पहले तुम शांत करो ये तो ये स्वरूप है ये, ये यमरोमलोक तुम्हारे जला देगा अब कह, कहते हैं आशा प्रतिक्षे संगत सुन्दृता सुनु, इष्टापूर्ते पुत, पुत्र पशुश्च सर्वान एत वंते पुरुषस्य से यस्य मेधसो वसति ब्राह्मणों गृह जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है उस बंद पुरुष की ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं, उनके संयोग से प्राप्त होने वाले फल प्रिय वाणी से होने वाले फल यागादि, इष्ट एवं उद्यान आदि पूर्त कर्मो के फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को वह नष्ट कर देता है अपने यहाँ अतिथि को इतना ये दिया गया है मैंने हमारी जो परंपरा सनातन परम्परा है सनातन परम्परा में अतिथि को कैसा दिया गया है ये यह यहां बता दिया गया है। कि अगर उसको कष्ट दिया गया उसका ठीक सम्मान नहीं हुआ तो हमारे सब किए कराए जो कुछ होगा सब नष्ट हो जाता है कितना कुछ उन्होंने यहां बता दिया है कि ज्ञात अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं वो सब नष्ट हो जाती है सहयोग से प्राप्त होने वाले फल प्रिय वाणी से होने वाले फल याग इष्टापूर्त जो सब करता है वो सब उसका नष्ट हो जाता है इसलिए उसको पहले तुम शांत करो प्रसन्न करो ये कहते हैं फिर यमराज का वरदान तीसरो रात्रि यद वासी गृह में अनस्तन ब्रह्म अन्नतिथिर नमस् नमस्ते स्तु ब्रह्मन स्वस्ति मेस्तु तस्मात्ति त्रीन वरान विवृणीश अब यमराज इसको कहते हैं ब्रह्मन तुम्हें नमस्कार हो मेरा कल्याण हो तुम नमस्कार योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में तीन रात्रि तक बिना भोजन किए रहे अतः एक एक रात्रि के लिए एक एक करके मुझसे तीन वर मांगो देखो अब उसको प्रसन्न करना है वो आया है और खड़ा है अब यमराज उनको कहते तुम तीन दिन तक बिना भोजन किए मेरे यहां रहे हो तो तीन दिनों के लिए तीन रात्रि के लिए तीन वरदान मुझसे तुम मांगो अब प्रथम बार नचगेता पहला वर मांगता है हम ज्यादा डिटेल नहीं लिया क्योंकि जो मुख्य भाग है सब कलेवर सब आगे है शांत संकल्प सुमनाथात दीतम मन्यु गौतमो माँ भी मृत्यु तत् प्रसृष्टम माँ भिवदेत प्रतीत एकम प्रथम वरम वृणे कहते हैं हे मृत्यो जिससे मेरे पिता वाजश मेरे प्रति शांत संकल्प प्रसन्न चित्त और क्रोध रहित हो जाए तथा तो आपके भेजने पर मुझे पहचान कर बातचीत करें यह मैं आपके दिए हुए तीन वरों में से पहला वर मांगता हूं देखो नचिकेता अभी हम आगे देखेंगे इसने पहला वर क्या मांगा पिता दुखी हो गए थे कि मैंने दे दिया क्रोध के कारण ऐसा मुंह से निकल गया था लेकिन नचिकेता क्या कहता है वो पहले अपने पिता की तृप्ति पिता की शांति पिता की प्रसन्नता के लिए पहला बार मांगता है कहता है जब मैं वापस जाऊंगा आपके यहां से तब मेरे पिता मुझे पहचाने क्योंकि यमराज के यहां से आज तक कोई लौटता ही नहीं है यमराज के यहां जो गया है वो वैसा लौटता नहीं है और अब कभी लौटता है तो हमको भगाता है अगर के लौट के आए तो हम भाग जाते हैं ये कौन आया वो कितना भी प्रिय हो अपना क्यों हम उसे पहचानने से डर नहीं बाबा तुम बताओ अगर आएगा तो बोलेंगे बताओ और वास्तविक अभी अभी समय नहीं तो ऐसे समय तो बताऊंगा वास्तविक तो ऐसा हुआ है कई प्रसंग में जानता हूं कैसा होता है और बेटा ही अपने पिताजी को सामने देखकर भाग गया था आगे थे सामने कुछ पुण्य के प्रभाव से बेटे के सामने आगे गए थे ऐसे ही धारण करके बेटे के कुछ आसक्ति के कारण मनुष्य करता है ऐसा और जो जीव सूक्ष्म शरीर में रहता है पुण्य होगा तो कभी कभी वो आसक्ति के कारण इस प्रकार अपने जो प्रिय लोग हैं उनके सामने देह धारण कर सकता है और ऐसा एक प्रसंग में जानता हूं अच्छे से कि उस, उस सामने से वो भाग गया था वो लड़का भागा पिताजी को पिताजी को देखकर क्योंकि मालूम है वो तो मर गए हैं मैंने तो उनका श्राद्ध किया है ये कैसे आ सकते हैं तो कहने का तात्पर्य नचिकिता ने गलती नहीं की नचिकिता ने कुछ भूल नहीं किया उसने बिल्कुल ठीक ठीक मांगा कि मैं जब जाऊं पिता की तरफ तो पिता मुझे प्रेम से स्वीकार करे माने कि हाँ ये यमराज के घर से सकुशल लौट आया है प्रेम से मुझे मुझे पहचान कर बातचीत करे माने प्रेम से मुझे स्वीकार करे ये पहला वर मांगा यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदाली आरुणिर मत प्रसृष्ट सुखम रात्रि शयिता वीतमन्यु तम दृश्य वन मृत्यु मुखात प्रमुख मुझसे प्रेरित होकर अरुण पुत्र उद्दालक तुझे पूर्ववत पहचान लेगा और शेष रात्रियों में सुखपूर्वक सोवेगा क्योंकि तुझे मृत्यु के मुख से छूटकर आया हुआ देखेगा यमराज ने तुरंत दे दिया तथास्तु बोल दिया कि तेरे पिताजी तुझे पूर्ववत पहचान लेंगे और शांति से सोएंगे मतलब कोई चिंता नहीं तेरे बारे में उनके मन में कोई संशय नहीं रहेगा और वे इस प्रकार तुझे मृत्यु के मुख से छूटकर आया मानकर वो शांति से रहेंगे दे दिया। फिर कहते स्वर्ग लोके न भयम किंचन अस्थि न तत्व न जर विभेति विभेती उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे से शोका मोद स्वर्ग लोके अब कहता है नचकिता कहता है हे मृत्युदेव स्वर्ग लोक में कुछ भी भय नहीं है वहाँ आपका भी वश नहीं चलता वहाँ कोई वृद्धावस्था से भी नहीं डरता स्वर्ग लोक में पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके शोक से ऊपर उठकर आनंदित होता है फिर कहते हैं सम अग्नि स्वर्ग मध्य मृत्यो ब्र ब्रूही त्व श्रद्धाना यम स्वर्गलोका अमृतत्व भजंत एक तीय वृणे वरेण कहते हैं है मृत्यो आप स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को जानते हैं सो मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं दूसरे वर्ष मैं यही मांगता हूं देखिए अब ये नचिकेता दूसरा वरदान मांगता है पहले वर्ष में तो दे दिया यमराज ने कहता दूसरा वरदान मुझे आप एक ऐसा साधन यज्ञ बताइए माने वो यज्ञ की विधि आप मुझे समझाइए वो प्रक्रिया आप मुझे समझाइए जिससे कि जीव स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग में पृथ्वी से तो ज्यादा भोग है सुख भी है वहां बुढ़ापा नहीं है वहां कोई बीमारी नहीं है ना अस्थमा है ना हार्ट आ, हार्ट की बीमारी है ना डायबिटीज है ना कोई प्रोस्टेट की तकलीफ है कुछ भी नहीं है आनंद ही आनंद है जब तक वहां रहता है बड़ा सुख में आनंद मनुष्य रहता है तो कहते वहां ऐसी जगह प्राप्त करने के लिए इतना आसान नहीं है उसकी विधि होनी चाहिए विधि पूर्वक जो यज्ञ करने से सफल होगा वहां जाएगा तो उसकी विधि मालूम होनी चाहिए और तुम तो ज्ञाता हो सबके यमराज तुम तो मृत्यु का ज्ञान रखते हो और स्वर्ग में तुम स्वर्ग से किसी को भी पचास साल हो गए साठ साल हो गए सत्तर अस्सी साल हो गए चलो वापस तुम वहां से कुछ नहीं करते मनुष्य वहां बहुत काल तक क्योंकि स्वर्ग में भी बहुत प्रकार के स्वर्ग है बहुत काल अनंत काल तक कहते हैं अनंत काल मतलब मनुष्य के समय के अनुसार उसको अनंत कहा गया है दो चार पांच लाख वर्ष कहा गया बहुत हो गया पांच लाख वर्ष हम सोच भी नहीं सकते तो वो अनंत काल ही हो गया एक प्रकार से लेकिन वो देवताओं की दृष्टि से कुछ नहीं है पांच लाख वर्ष ये हमारी नर्मदा नदी है ना किसी को तो दो करोड़ साल से आइए बोलते पृथ्वी पर यह जोधपुर में आप जाइए वहां फौसिल पार्क है वहां अठारह करोड़ साल पुराना एक फौसिल पड़ा है देखिए देखिये स्थूल पृथ्वी का ही तो कितना है सूर्य के उत्पत्ति सूर्य कितने करोड़ों साल पहले सूर्य आया है ये स्थूल सूर्य हम जो देख रहे हैं आकाश में कितनी बार पृथ्वी पर क्या क्या हल चले हुई इसलिए तो हमारे यहाँ जो संकल्पना है काल की संकल्पना है सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग कलि अद्भुत है अड़तालीस दिव्य वर्षो का सत्ययुग छस हजार दिव्य वर्षो का, का त्रेता युग चौबीस दिव्य वर्षो का द्वापर युग और बारह दिव्य वर्षो का कलि ऐसा माना गया है विवेक चुड़ाम में शंकराचार्य ने ये सब प्रमाण दिए है और बाकी जगह पे भी है शास्त्र में ये सब दिया गया है तो कहने का चाहता अनंत तो काल तक स्वर्ग में मनुष्य सुख से रह सकता है आनंद से रह सकता है तो वहां जाने की विधि आप मुझे बताइए ये मेरा दूसरा वरदान है आपने तीन रात्रि के लिए तीन वर देने की बात कही है यह मेरा दूसरा वर है आप मुझे ये दीजिए फिर मृत्यु प्रतिनिने मृत्यु की प्रतिज्ञा है वे कहते हैं प्रत्यवीमी तदुमे निबोध स्वर्गम अग्नि नचिकेत प्रजानन अनंत लोका गुहायाम् हे नचिकेत उस स्वर्गप्रद अग्नि को अच्छी तरह जानने वाला मैं तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूं तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले इसे तू अनंत लोक को प्राप्ति करने वाला उसका आधार और बुद्धि रूपी गुहा में स्थित जान अब यमराज तुरंत बोल देते हैं। जैसा इन्होंने कहा उस अग्नि का ज्ञान दो तो कहते हाँ मैं उस अग्नि को अच्छी तरह से जानता हूं तो ठीक ठीक ध्यान देकर अच्छे से उसको अपनी बुद्धि रूपे माने अंतकरण में ठीक से उसको धारण कर ले अब देना माने वो सिखाएंगे वो पढ़ेगा ऐसा नहीं वो इच्छा मात्र से संकल्प से ये मैंने तुझे दिया ऐसा बोलने से नचिकता उसको ग्रहण कर लेगा हमारे यहाँ ये विद्या और शक्तियां जो है ना इस प्रकार दी जाती थी इसलिए तो स्वामी जी ने कहा है कि धर्म इस प्रकार जैसा हम एक अमरूत उठा के कि किसी को दे सकते हैं उसी प्रकार धर्म भी दिया जा सकता है ये जो शक्तियां है क्या है ठाकुर स्वामी जी ने क्या किया ठाकुर ने शरीर छोड़ने के पहले स्वामी जी को अपने सामने बिठाया ध्यान किया और उनकी आंखों में देखा और स्वामी जी ने भी कहा बाद में कि स्वामी जी ने खुद यह वर्णन किया है शरीर छोड़ने के दो दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया मेरे सामने मुझे सामने बिठाकर मेरी आंखों में देखा और समाधि में चले गए और मुझे अनुभव हुआ कि मेरे अंदर एक शक्ति का करंट प्रवेश कर रहा है और कुछ समय के बाद में मैं भी मेरा भी देहबोध चला गया ठाकुर ने इतनी कठोर तपस्या करके जो शक्ति अर्जित की थी वो स्वामी जी को सब स्वामी जी के शरीर में ट्रांसफर कर दी यहां की शक्ति वहां चली गई सूक्ष्म ये योगियों की शक्तियां हैं इस प्रकार अपने यहां सब कुछ किया जा सकता है पुराणों में वगैरह इसके आप कई उदाहरण देखेंगे तथास्तु यह देवता लोग बोलते थे तथास्तु तथास्तु से क्या होता था सब कुछ होता क्या नहीं होता था कुछ भी हो सकता था ये शक्तियां ये योगिक शक्तियां इस प्रकार की हमारे यहां थी प्राचीन भारत में और वो अभी यहां हट गई है चली गई है भारत से स्वामी जी वही चाहते थे कि जब मनुष्य शक्तिमान हो जाएगा ये सात्विक बल से ईश्वर बल से तपस्या के बल पर तब ये बातें पुनः भारत को प्रतिष्ठित और उस तर, अभी भारत उस तरफ जा रहा है उन विद्याओं की तरफ भारत पुनः जा रहा है उस प्रकार का बल भारत पुनः संग्रहित करेगा और उसी के आधार पर स्वामी ने कहा है कि भारत का भविष्य देख के मुझे बड़ा मुझे प्रसन्नता होती है भारत अब तक जितना बड़ा महान नहीं हुआ था उतना महान भारत होने वाला है आगामी पांच सौ छह सौ में मैंने भारत का जो भविष्य है वो स्वामी ने ऐसा देख लिया था स के आधार पर धर्म के आधार पर इसलिए बार बार कहा है कि भारत अपने धर्म के आधार पर श्रेष्ठ बनेगा तो श्रेष्ठ कैसे बनेगा ऐसी शक्तियां उसके पास रहेगी अब हम देखते हैं ना हमें मालूम है हम रामायण देखते हैं राम रावण का युद्ध होता है राम के पास सब दिव्य शक्तियां है रावण ने भी तपस्या करके देवताओं से शक्तियां ली है लेकिन राम के पास जो शक्तियां है उसकी काट तो रावण के पास नहीं है माने ये जो दिव्य शक्तियां ये देवताओं की शक्तियां है उसकी सबकी काट असुरों के पास नहीं होती है असुर शक्तियां माने कामना वाली शक्तियां और जहां कामना नहीं है वो देवता शक्तियां उनको देवता कहते हैं कहते हैं जब कामना बढ़ती है तब देवता ही असुर हो जाते हैं जब हमारे अंदर कामना आती है तो हम देवता के असुर हो जाते हैं कामना का ही दूसरा नाम असुर है अस्तु फिर आगे कहते हैं लोकादिम लोकाद्निम तमुवाच तस्मै या इष्ट का यथावा स चापी तत्व मथा मथास्य मृत्यु पुनरेवा तुष्टु तब यमराज ने लोकों के आदि कारणूत उस अग्नि का तथा उसके चयन करने में जैसी और जितनी ईटे होती है एवं जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है उन सब का नचिकेता नाचीके, के प्रति वर्णन कर दिया और उस नचिकेता ने भी वैसा उससे कहा गया था वह सब सुना दिया इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोला माने उन्होंने जैसा बताया जिस प्रकार उस पे वो ज्ञान दिया वो उसने ठीक ठीक ग्रहण किया और आपने मुझे क्या बताया ये भी कह के सुना दिया तब मृत्यु उन्हें कहते हैं तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवे दा, तवे दाम भूय तवना भवितायम अग्नि संकाम च इमाम गृहा क्या कहते हैं महात्मा यम ने प्रसन्न होकर उससे कहा अब मैं तुझे एक वर और भी देता हूं यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और तू इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर माने इसने जो मांगा तो यम यमराज ने बड़े प्रसन्न होकर कहा कि ये ये माने तुम्हें विद्या तो दी ये पूरा जो वर्णन किया अब ये विद्या को ये अग्निमा ने ये यज्ञ ये यज्ञ का नाम नचिकेता यज्ञ होगा नचिकेत यज्ञ होगा ये तुम्हारे नाम से जाना जाएगा ये विद्या तुम्हारे नाम से जानी जाएगी और एक दिव्य माला भी उन्होंने नचिकेता को भेंट कर दी फिर कहते हैं त्रिनाचिकेत त्रिभीरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत्य जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञम देव मीडियम विदिता निचा ये माँ शांति कहते हैं त्रिनाचिकेत अग्नि का तीन बार चयन करने वाला मनुष्य माता पिता और आचार्य इन तीनों से संबंध को प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है संक्षेप में इसको ऐसा ज्ञान दिया और ऐसी जगह जाने का एक मार्ग बताया ये ब्रह्मलोक का वर्णन है अनंत काल तक ब्रह्मलोक का जो वो वर्णन किया गया है वो कहते कल्पांत तक ब्रह्मलोक टिकता है और ये नाचिकित यज्ञ का जो फल है त्रिनाचिकित ये जो नाम दिया है उसका कहते हैं माता पिता और आचार्य इन तीनों से संबंध को प्राप्त होकर माने उसका उचित जन्म होकर उचित ज्ञान से वो उचित इस यज्ञ की यज्ञ को संपन्न करके ऐसी जगह पहुंचता है जहां कैसे जा कैसे पहुंचता है वहां के वो देवता को जानकर माने वो जो ब्रह्मलोक की जो अधिष्ठाता जो ब्रह्मलोक दे सकते हैं आपको ऐसी देवता को जानोगे तुम यज्ञ का फल क्या है जो जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ से एक यज्ञ देवता प्रकट होते हैं और फिर तुम्हारा जो अभिष्ट है जिस उद्देश्य से यज्ञ संपन्न हो रहा है वो आपको दे देते हैं तो कहते हैं ये यज्ञ आप संपन्न करोगे तब इस यज्ञ से वो देवता प्रकट होंगे जो तुम्हें उस प्रकार वो जहां अत्यंत शांति ऐसा ऐसी जगह पहुंचा सकेंगे और कहते ऐसे अत्यंत शांति वाला ब्रह्म है में ही वहां फिर मृत्यु का भय नहीं और अनंत काल तक जीव वहां रह सकता है वहां और ये एक तो एडिशनल वर्ग दे दिया है नाम भी दे दिया है और कह दिया है कि ये इस प्रकार करने वाले को ये प्राप्त होता है ये भी यमराज ने कह दिया है त्रिनाचिकेत विदित्वा या एवं विद्वांस चिन्हुते नाचिकेतम स पुरतः पुरत शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके कहते जो त्रिनाचिकेत विद्वान अग्नि के इस त्रय को यानी कौन ईटे कितनी संख्या में हो और किस प्रकार अग्नि चयन किया जाए जानकर नाचिकेत अग्नि का चयन करता है वह देह पात से पूर्व ही मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्गलोक में आनंदित होता है माने देखो और एडिशन कह दिया है ये यज्ञ अगर संपन्न हो जाता है तो मृत्यु तक रुकने की भी आवश्यकता नहीं है मृत्यु के पहले ही आनंद की प्राप्ति हो जाएगी और ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाएगा कि तभी वो है ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ है कि जो ब्रह्मलोक पे में जाते आप लोग मैंने एक उस दिन भी कहा था एक क्लास में कि शिवान स्मृति संग्रह पढ़ी उसमें एक दो घटनाएं है ऐसी महापुरुष महराज कहते हैं अरे मैं अभी ब्रह्म गया था मैं ब्रह्मलोक गया था महापुरुष महाराज कहते हैं सत्य घटना है हमने भी और भी घटनाएं सुनी है ऐसी माने ये इतने अधिकारी मां मां खुद एक बार ब्रह्मलोक जा के आई थी महापुरुष महाराज कहते हैं राजा महाराज स्वामी जी और सब से मिलके मैं आ रहा हूं कपोल कल्पितिया ऐसी पुराणों की बातें नहीं है यह सब लोग है हमारे यहां जो चतुर्दश भुवो की जो संकल्पनाई है भू स्वा महाजन तप सत्य सत्य है सत्य लोग को ही ब्रह्म कहते हैं तो ये सात लोग ऊपर के जो लोग है ये जो भूर भू और उसके स्व मान स्वर्गलोक तो स्वर्ग लोग स्वर्गलोक के आगे महजन तपस्त्य जब लोग शुरू होते हैं एक से एक दिव्य लोग एक से एक बलवान ज्यादा ज्यादा समय तक टिकने वाले ज्यादा आनंद देने वाले इसलिए तो युगो युगों से योगी लोग साधनाएं करते हैं उस लोगों की खैर बातें तो ये बात समय इसी में चला जाता है फिर ये इन्होंने कहा कि इस प्रकार से वो जाकर वहां आनंदित होगा साधक जो इस यज्ञ को संपन्न करेगा आगे कहते ऐसे अग्नि नचिकेत स्वर्गो यम वृणिता एतम अग्निम तवै प्रवक्ष जना तृतीयम वरम नचकेतो वृणीश्व हे नचिकेत तूने द्वितीय वर्ष से जिससे वर्ण किया था वह या स्वर्ग का साधनभूत अग्नि तुझे बतला दिया लोग इस अग्नि को तेरा ही कहेंगे नचिकेत तब तू तीसरा वर मांग देखो तुमने ये मांगा बड़ी चीज मांगी थी हमने आपको दे दी अब तुम तीसरा वर मांगो अब वास्तविक ये उपनिषद की जो शुरुआत सही यहां से होती है और हमारा आज का दिन यहाँ खत्म हो रहा है ये यहां से वास्तविक उपनिषद शुरू होता है सही सही अब ये तीसरा वर जो है ये नचिकेता कहता है ये यम प्रेत विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्य के ना यम अस्तित विद्याम अनुशिष्टस्वया हम वराणम ऐस वरस तृतीय की यह मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संदेह है कि कोई तो कहता है कि वह है रहता है और कोई कहता है कि अरे कुछ नहीं रहता आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे जान सकू मेरे वरों में यही तृतीय वर है ये मांगा देखिए यमराज को कहता है कि ये यम प्रेत्य विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्य के ना यम अस्तितिचय ये जो मरे हुए आदमी के बारे में कहा जाता है अरे मर गया सब खत्म हो गया उसको आपने जला दिया आप क्या है भस्मीभूत देहस्य पुनरागम नम कुता। ये एक चारवाकों का मत है तो बोलते वो तो गया खत्म हो गया सब और कोई कहता नहीं रहता है दूसरे लोक है दूसरे लोक में जाता है फिर से पुनर्जन्म होता है भगवान ने अर्जुन को भी तो यही बताया था चिंता मत कर मैंने इनको पहले से मार के रखा है ये सब फिर से आएंगे ये सब क्यों मैंने शास्त्र में भी कहा है आते हैं लेकिन दूसरा एक मत है ऐसा अरे कुछ नहीं आता कुछ आता जाता नहीं कुछ रहता नहीं है एक बार मृत्यु होगी खत्म हो गया सब तो निश्चित क्या है रहता है <coughs> या जाता है आप तो यह अब आचार्य ने बहुत विस्तार से इसके बारे में बहुत कुछ कहा है और बहुत बातें सुंदर सुंदर बातें इसको लेकर आचार्य ने कही है इसके ऊपर जो सिद्ध लोग हैं महापुरुष लोग हैं उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है तो कहते हैं कि जब इस प्रकार निश्चय के साधन आत्मज्ञान के योग्य पूर्णत्या है या नहीं इस बात की परीक्षा करने के लिए यमराज ने कहा अब ये बात तो बड़ी मांगी तुमने ऐसी बात मांगी है कि रहता कि नहीं ये तो आत्मज्ञान के बिना समझ नहीं सकता अच्छा इनको यमराज को तो वो मृत्यु का ज्ञान है लेकिन इसने जो बालक ने जो मांगी चीजें ये नचिकेता ने ये तो इतनी बड़ी चीज मांग ली तो क्या ये वास्तविक अधिकारी है ये जो बात अगर मैं इसको समझाऊंगा आत्मज्ञान की बात ग्रहण कर सकेगा इसको परीक्षा करने के लिए यमराज सोचते हैं देवी रि विचिकित्सित नहीं सुविध्नेरम अनुरे, नचिकेतो वृणीश्व माँ मो इति मा सृजनम पूर्व काल में इस विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ था क्योंकि यह सूक्ष्म धर्म सुगमता से जानने योग्य नहीं है, है नचिकेत तू तो दूसरा वर मांग मांग ले मुझे म, न रोक तू मेरे लिए यह वर छोड़ दे अब देखो यमराज नचिकिता से कहते हैं कि यह बहुत गहन गहरी चीज है देवताओं को भी इसके बारे में संदेह हुआ था क्यों क्योंकि देवताओं को भी देवताओं ने जो एक बार राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी तो उन्होंने सोचा कि हमने तो राक्षसों को पराजित कर दिया तब एक केनुपनिषद में एक उपाख्यान आता है कि सोचा वो परम ने सोचा कि देवता जा, जानते नहीं है कि किन किसकी शक्ति से इन्होंने असुरों को पराजित किया है इसलिए यक्ष रूप से उनके सामने आए उनको अग्नि वायु वरुण को सबको पराजित किया और यमराज को तो अहंकार तोड़कर पराजित किया तीन लोगों को तो दर्शन दिया और अग्नि को तो इंद्र को तो दर्शन भी नहीं दिया अग्नि जब सामने गए इंद्र इंद्रदेव जब सामने गए तो, तो उनके सामने से गायब हो गए उनसे बात भी नहीं की अग्नि से बात की वरुण से बात की वायु से बात की सामने और इंद्र जब गए तो उनसे बात भी दे गायब हो गए उनका अहंकार तोड़ दिया इंद्र का जो अहंकार सूक्ष्म अहंकार सबसे क्योंकि वो देवताओं के राजा है उनका भी अहंकार तोड़ दिया और क्यों? कि तुम करने वाले नहीं हो तीनों ने जब देखा आग नहीं जला नहीं सकती पानी भिगा नहीं सकती वायु उड़ा नहीं सकती तो कौन सी शक्ति से हम भिगाते हैं जलाते हैं और उड़ाते हैं सब ये लोग पराजित हो गए थे और इंद्र झाया मुरझा गए कह रही इन लोगों से तो बात की मुझसे तो बात भी नहीं की और तब उमा देवी ने उन्हें समझाया उमा देवी प्रकट हो गई और इंद्र को कहा कि तुम तो अहंकार करते हो ना अश्रु को पराजित किया इस अहंकार में कि हमारी शक्ति सामर्थ्य से, से हमने को पराजित किया तो इसीलिए यक्ष ने तुम्हारा अहंकार तोड़कर तुम्हें दर्शन नहीं दिया अब तुम प्रेयरफुल होकर उनकी प्रार्थना करो उपाख्यान आता है इसलिए उसका उल्लेख कर यहां ये कहते हैं कि देवताओं को भी उन्हें भी लगा था कि हमने नहीं किया तो ये जो है बात जो है कि इसके पीछे कौन है कुछ है कि नहीं है क्या रहता है क्या नहीं रहता ये बड़ी गहन और गूढ़ बात है उस बात को जानने के लिए तू छोड़ दे तू इसको मत पूछ मेरे लिए इसको छोड़ दे और दूसरी को बात पूछ फिर कहता है देखो कि ऐसे नहीं कहा शतायुष पुत्र पोत्रां वृणीश्व बहुन पशुन अस्ति हिरण्यम अश्वान हिरण्यम अश्वान भूमेर महदा यतन वृणीश्व स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसी क्या कहते हैं हे है नचिकेत तू सौ वर्ष की आयु वाले बेटे पोते बहुत से पशु हाथी सुवर्ण घोड़े मांग ले विशाल भूखंड भी मांग ले तथा स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रहे माने ये ले ले तू लेकिन ये रहस्य मत मांग और इसका भी वर्णन बहुत किया है कि कैसे कैसे ये बातें वो दे सकते हैं और कितना कितना क्या दे सकते हैं एक तत्त तुल्यम यदि मन से वरम ऋणीश्वित चिरं चिंजीविका च महाभूमो न चिकेतस्वेदी कामान काम भाजम करोमी इसी के समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे अथवा धन और चिरस्थायी जीविका मांग ले है नचिकेत इस विस्तृत भूमि में तू वृद्धि को प्राप्त हो मैं तुझे कामनाओं को तुझे कामनाओं को इच्छा अनुसार भोगने वाला किए देता हूं तुम कुछ भी मांगो कोई भी चीज की कामना करो तुम जैसी कामना करोगे वैसे तुम्हें भोग प्राप्त होगी इसकी मैं व्यवस्था कर देता हूं लेकिन ये मत पूछो क्या रहता है क्या नहीं रहता है मृत्यु के बाद क्या होता है क्या रहता है नहीं इसको छोड़कर मांगो ये ये काम दुर्लभा मर्तोके सर्वान कामान छाथात न ही दृशा लभ्यनिया मनुष्य ही आभिर्मत प्रताभि परिचारयस्व नज के तो मरणम मानु प्राक्षी मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ है उन सब भोगों को तू स्वता पूर्वक मांग ले यहां रथ और बाजा के सहित ये रमणियां ऐशिष्टिया मनुष्य को प्राप्त होने योग्य नहीं होती मेरे द्वारा दी हुई इनको तू अपनी इनसे तू अपनी सेवा करा परंतु हे नचिकेत तू मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ माने स्वर्गलोक और कौन से कौन से लोक के सब सुख में यही देता हूं तुम मांगोगे वैसे लेकिन ये मृत्यु का ज्ञान तू मुझसे मत मांग फिर नचिकेता की नीरीता अब ये है यहां से सही सही नचिकेता का साधकत्व और इसमें जो पहले बताया है कि हमने देखा उसके पिता का स्वभाव बताया पिता कैसे थे पिता थे तो तपस्वी किया यज्ञ वगैरह लेकिन लोभ के कारण पुत्र, पुत्र के आसक्ति के कारण उन्होंने क्या किया स्वार्थवश अच्छी गायें रखकर गलत दान दिया और इससे क्या किया अच्छे काम का पूरा जिसे हम कहते ना कि अरे ये तो अच्छा काम करके सब बर्बाद कर दिया मां ने अच्छा काम किया और उसको कहा डाल दिया कचरे में कूड़े में डाल दिया इस प्रकार यज्ञ किया और ये जो जिस प्रकार का दान दिया इससे तो यही जो लोभ मनुष्य को कैसे डुबाता है सब करा धराया रह जाता है ये दिखाया और नचिकेता के माध्यम से हमें एक जो सही मुमुशु सही मुमुक्षु जो होता है कि जो सही जैसे मन वाला होता है वो कैसे सोचता है जो धर्म मार्ग में है तो वो पिता माता की दृष्टि से कैसे सोचता है कि मेरे पिता का कल्याण न हो मेरे पिता नरक में न जाए उनका कल्याण हो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं इसलिए उसने प्रयास किया और वो कैसे अधिकारी तो था अब वो अधिकारी कैसा है यहां का वर्णन ये यह दूसरे यहां से शुरू होता तो यहां से हम फिर नचिकिता की निरीता को लेकर उसको देखेंगे और यमराज वर्णन करते हैं कि तू ये, ये ये और वो नचिकेता कैसे उसको काट देता है कि आप जो मुझे दे रहे हो ये सब क्षणस्थाई है कितने भी लाखों साल का जीवन तुमने मुझे दिया तो भी आज नहीं तो कल वो खत्म होगा ये जो ब्रह्मा का जो करोड़ों सालों का जीवन होता है ना वो भी खत्म होता है और कई ब्रह्मा आप तक आए और कई ब्रह्मा आप तक गए कहते हैं हम कल्पना नहीं कर सकते स्वर्ग का कहते हैं स्वर्ग में इतना शीघ्र समय बीत जाता है स्वर्ग में कि समझते ही नहीं अरे हमने दस हजार या पचास हजार वर्ष मनुष्यों के हमने बिता दिए समझते ही नहीं इतना जल्दी क्योंकि कहते हैं स्वर्ग में मन की इच्छा अनुरूप भोग प्राप्त होते हैं और मनुष्य उसी आनंद में इस भोग से उस भोग में उस भोग से उस भोग में ऐसे जाते रहता है पता नहीं क्यों क्योंकि उसका मन इंद्रियों में रहता है स्वर्ग में क्या है इंद्रिय सुखी है ये और सिर्फ सूक्ष्मता है वहां यहाँ है तो सौ साल की आयु मर्यादा दी है वहां सूक्ष्म है अगर अभी हम, हम पृथ्वी को दस चक्कर लगा के आ जाएंगे फिर से यहां हा? अगर हमारे मन में अगर हमें शक्ति आ जाए कि मन से आप चले जाओ तो पूरी पृथ्वी को दस चक्कर काट के आ जाएंगे इतना बलवान मन है मन इतना द्रुत गति वाला है क्यों क्योंकि जो मन के भी पीछे है वास्तविक वो इतना बलवान है और ये जैसी बलवान हुई है। तो मन ये देखे ना समय ही नहीं लगता फिर भी वो वहां रहता है क्यों क्योंकि इंद्रिया सत्य है अब यहीं तक हमको ये उपनिषद ले जाता है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है यह नचिकेता कैसे पकड़ा है इसलिए वो अधिकारी हो गया और आखिर यमराज को उसे कैसे ये देना पड़ता है इसकी चर्चा आ गया है हम कल और परसों करेंगे ओम शांति शांति शांति हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पण मस्तु